शिवपुराण कैलाश संहिता प्रणव के अर्थों का विवेचन रामदेव जी बोले भगवान सदानंद संपूर्ण विज्ञान में अमृत के सागर समस्त देवताओं के स्वामी महेश्वर के पुत्र प्रणतार्थ के भंजन कार्तिकेय आपने कहा है कि प्रणव के छह प्रकार के अर्थों का परिज्ञान अभीष्ट वस्तु को देने वाला है यह छह प्रकार के अर्थों का ज्ञान क्या है प्रभो वे छह प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और उनका परिज्ञान क्या वस्तु है उनके द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु क्या है और उन अर्थों का परिज्ञान होने पर कौन सा फल मिलता है पार्वती नंदन मैंने जो जो बातें पूछी है उन सब का सम्यक रूप से वर्णन कीजिए सुब्रह्मण्य स्कंद बोले मुनिश्रेष्ठ तुमने जो कुछ पूछा है उसे आदरपूर्वक सुनो समृष्टि और व्यष्टिभाव से महेश्वर का परिज्ञान ही प्रणवार्थ का परिज्ञान है मैं इस विषय को विस्तार के साथ कहता हूँ उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिष्वर मेरे इस प्रवचन से उन छह प्रकार के अर्थों की एकता का भी बोध होगा पहला मंत्र रूप अर्थ है दूसरा यंत्र भावित अर्थ है तीसरा देवता बोधक अर्थ है चौथा प्रपंच रूप अर्थ है पांचवा अर्थ गुरु के रूप को दिखलाने वाला है और छठा अर्थ शिष्य के स्वरूप का परिचय देने वाला है इस प्रकार ये छह अर्थ बताए गए मनुष्येष्ट उन छहों अर्थों में जो मंत्र रूप अर्थ है उसको तुम्हें बताता हूँ उसका ज्ञान होने मात्र से मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है प्रणव में वेदों ने पांच अक्षर बताए हैं पहला आदिश्वर अ दूसरा पाँचवा स्वर ऊ तीसरा पंचम वर्ग प वर्ग का अंतिम अक्षर म उसके बाद चौथा अक्षर बिंदु और पाँचवा अक्षर नाद इनके सिवा दूसरे वर्ण नहीं है यह रूप वेदादि प्रणो कहा गया है नाद सब अक्षरों की समष्टि रूप है विन्दयुक्त जो चार अक्षर है वे व्यस्त रूप से शिववाचक प्रणो में प्रतिष्ठित है विद्वान अब यंत्र रूप या यंत्र भावित अर्थ सुनो वह यंत्र ही शिवलिंग रूप में स्थित है सबसे नीचे पीठ अर्घा लिखे उसके ऊपर पहला स्वर आकार लिखे उसके ऊपर उकार अंकित करें और उसके भी ऊपर प वर्ग का अंतिम अक्षर मकार लिखें मकार के ऊपर अनुस्वार और उसके भी ऊपर चंद्राकार नाद अंकित करें इस तरह यंत्र के पूर्ण हो जाने पर साधक का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है इस प्रकार यंत्र लिखकर उसे प्रणों से ही वेष्टित करें उस प्रणों से ही प्रकट होने वाले नाद के द्वारा नाद का अवसान समझे बुणे अब मैं देवता रूप तीसरे अर्थ को बताऊंगा, जो सर्वत्र गूढ़ है वामदेव तुम्हारे स्नेहवत भगवान शंकर के द्वारा प्रतिपादित उस अर्थ का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ सत्यो जातम प्रपद्यामी यहाँ से आरंभ करके सदा शिवोम तक जो पांच इन पांचों मंत्रों का उल्लेख पहले हो चुका है मंत्र है श्रुति ने प्रणव को इन सब का वाचक कहा है इन्हें ब्रह्मरूपी पाँच सूक्ष्म देवता समझना चाहिए इन्हीं का शिव की मूर्ति के रूप में भी विस्तार पूर्वक वर्णन है शिव का वाचक मंत्र शिव मूर्तिका भी वाचक है क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमान में अधिक भेद नहीं है ईशान मुकुटो पेतः इस श्लोक से आरंभ करके पहले इन मंत्रों द्वारा शिव के विग्रह का प्रतिपादन किया जा चुका है अब उनके पांच मुखों का वर्णन सुनो पंचम मंत्र ईशान सर्व विद्याम को आदि मानकर वहां से लेकर ऊपर के सद्योजात मंत्र तक क्रमशः एक चक्र में अंकित करें, फिर सद्योजात से लेकर ईशान मंत्र तक क्रमशः उसी चक्र में अंकित करें, ये ही पाँच भगवान शिव के पांच मुख बताए गए हैं पुरुष से लेकर सद्योजात तक जो ब्रह्मरूप चार मंत्र हैं वे ही महेश्वर देव के चतुर्व्यूह पर प्रतिष्ठित है ईशान मंत्र सद्यो पांचों मंत्रों का समृष्टि स्वरूप है उन्हें पुरुष से लेकर सद्यो जात तक जो चार मंत्र हैं वे ईशान देव के व्यक्ति रूप है इसे अनुग्रहमय चक्र कहते हैं यही पंचार्ष का कारण है यह सूक्ष्म निर्विकार अनामय परब्रह्म ब्रह्म स्वरूप है अनुग्रह भी दो प्रकार के हैं एक तो तिरोभाव आदि पांच शिष्ट स्थिति संघार तिरोभाव तथा अनुग्रह ए परमेश्वर के पांच कृत्य है। हैं कृत्यों के अंतर्गत है दूसरा जीवों को कार्य कारण आदि के बंधनों से मुक्ति देने में समर्थ है यह दोनों प्रकार का अनुग्रह सदा शिव का ही दिव्य कृत कहा गया है उन्हें अनुग्रह में भी सृष्टि आदि कृत्यों का योग होने से भगवान शिव के पांच कृत्य माने गए हैं इन पाँचों कृत्यों में भी सद्योजात आदि देवता प्रतिष्ठित बताए गए हैं वे पाँचों पर ब्रह्मस्वरूप तथा सदा ही कल्याणदायक है अनुग्रहमय चक्र शांतितीत कलाएं पांच है नृत्ति कला प्रतिष्ठा कला विद्या कला शांति कला तथा शांत्यातीत कला कला रूप है सदाशिव से अधिष्ठित होने के कारण उसे परम पद कहते हैं शुद्ध अंतकरण वाले संन्यासियों को मिलने योग्य पद यही है जो सदाशिव के उपासक है और जिनका चित्त प्रणवोपासना में संलग्न है उन्हें भी इसी पद की प्राप्ति होती है इसी पद को पाकर मुनीश्वरगण उन ब्रह्मरूपी महादेव जी के साथ प्रचुर दिव्य भोगों का उपभोग करके महाप्रलय काल में शिव की क्षमता को प्राप्त हो जाते हैं वे मुक्त जीव फिर कभी संसार सागर में नहीं गिरते ब्रह्म लोकेशु परांतकाले परामृता परिमुच्यंत सर्वे इस सनातन श्रुति ने इसी अर्थ का प्रतिपादन किया है शिव का ऐश्वर्य भी यह समि रूप ही है अथर्ववेद की श्रुति भी कहती है कि वह संपूर्ण ऐश्वर्य से सम्पन्न है संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने की शक्ति तथा शिव में ही बताई गई है चमकाध्याय के पद से यह सूचित होता है कि शिव से बढ़कर दूसरा कोई पद नहीं है ब्रह्म पंचक के विस्तार को ही प्रपंच कहते हैं इन पाँच ब्रह्म मूर्तियों से ही नृव्य आदि पाँच कलाएँ हुई हैं वे के सब सूक्ष्म भूत स्वरूपणी होने से कारण रूप में विख्यात है उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव स्थूल रूप में प्रकट जो यह जगत प्रपंच है इसको जिसने पांच रूपों द्वारा व्याप्त कर रखा है वह ब्रह्म अपने उन पांचों रूपों के साथ ब्रह्म नाम धारण करता है मुनुष्रेष्ठ पुरुष स्रोत्र वाणी शब्द और आकाश इन पाँचों को ब्रह्म ने ईशान रूप से व्याप्त कर रखा है मुनीश्वर प्रकृति त्वचा पाणी स्पर्श और वायु इन पाँच को ब्रह्म ने ही पुरुष रूप से व्याप्त कर रखा है अहंकार नेत्र और रूप और अग्नि ये पाँच अघोर रूपी ब्रह्म से व्याप्त हैं बुद्धि रसना पायु रस और जल ये वामदेव रूपी ब्रह्म से नित्य व्याप्त रहते हैं मन नासिका उपस्थ गंध और पृथ्वी ये पाँच सद्योजात रूपी ब्रह्म से व्याप्त हैं इस प्रकार यह जगत पंच ब्रह्म स्वरूप है यंत्र रूप से बताया गया जो शिववाचक प्रणव है वह नाद पर्यंत पांचों वर्णों का समष्टि रूप है तथा बिंदुयुक्त जो चार वर्ण हैं वे प्रणव के व्यष्ट रूप हैं शिव के उपदेश किए हुए मार्ग से उत्कृष्ट मंत्राधिराज शिव रूपी प्रणव का पूर्वोक्त यंत्र रूप से चिंतन करना चाहिए